महाभारत शांति पर्व एक चुरीशिक शतमोध्याय ब्राह्मण भयंकर संकट काल में किस तरह जीवन निर्वाह करे इस विषय में विश्वामित्र मुनि और चांडाल का संवाद युधिच परम के धर्मे सर्वलो काभिलघित अधर्मे धमता धर्म चाधर्मता मर्यादु विन सुसु शुभते धर्म निश्चन पीडिते लोके परी विशापते सर्वाश्रमेशु मूढ़ु कर्मसुपु च काम्लोभाच्च मोहाच पश्यस्तु भारत अवस्वस्तेसु सर्व निषु पाथिव नृगत वंचयसो परस्परं संप्रवृत्तेसु देश ब्राह्मणे ची चातिपीड़सती चर्जन्य चा मिथो भेदे समुत्थ सा पृथिव्याम उपजीवन एम के नाम जे वे जघन्य काल आगते युधिष्ठिर ने पूछा प्रजानाथ भरत नंदन भोपाल सिरोमणे जब सब लोगों के द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण श्रेष्ठ धर्म क्षीण हो चले अधर्म को धर्म मान लिया जाए और धर्म को अधर्म समझा जाने लगे सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाए धर्म का निश्चय डावाडोल हो जाए राजा अथवा शत्रु प्रजा को पीड़ा देने लगे सभी आश्रम किम कर्तव्य विमूल हो जाए धर्म कर्म नष्ट हो जाए काम लोभ तथा मोह के कारण सबको सर्वत्र भय दिखाई देने लगे किसी का किसी पर विश्वास न रह जाए सभी सदा डरते रहें लोग धोखे से एक दूसरे को मारने लगे सभी आपस में ठगी करने लगे देश में सब ओर आग लगाई जाने लगे ब्राह्मण अत्यंत पीड़ित हो जाए वृष्टि ना हो परस्पर वैर विरोध और फूट बढ़ जाए और पृथ्वी पर जीविका के सारे साधन लुटेरों के अधीन हो जाए तब ऐसा अधम समय उपस्थित होने पर ब्राह्मण किस उपाय से जीवन निर्वाह करे पुत्र कथाम कथापु बढ़ते तन्मे ब्रूही पितामह नरेश्वर पितामह यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्ति के समय दयावश अपने पुत्र पौत्रों का पर्याग करना न चाहे तो वह कैसे जीविका चलावे यह मुझे बताने की कृपा करे कथम च राजा वर्ते तोके कलुषताम गर्थाच्य यते परम तप परम तप जब लोग पाप प्राण हो जाए उस अवस्था में राजा कैसा बर्ताव करे जिससे वह धर्म और अर्थ से भी भ्रष्ट न हो ज राजमूला महाबाहो योगेम श्रेष्ठ प्रजा सुव्या मरणम च भयान चीष्मी ने कहा महाबाहो प्रजा के योगक्षेम उत्तम वृष्टि व्याधि मृत्यु और भय इन सब का मूल कारण राजा ही है कृतम त्रेता द्वापरम च कलेष्च भरतर्षभ राजमूला संशय भरश्रेष्ठ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन सबका मूल कारण राजा ही है ऐसा मेरा विचार है इसकी सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है तस्मे तभ्यागते काले प्रजा दोष कारके विज्ञान बल महाय देव्यम भवे तबा प्रजाओं के लिए दोष उत्पन्न करने वाले ऐसे भयानक समय के आने पर ब्राह्मण को विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए मम इतिहासं पुरातनम् अहर विश्वामित्रद्डाल इस विषय में चांडाल के घर में चांडाल और विश्वामित्र का जो संवाद हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण लोग दिया करते हैं त्रेता द्वापर संधो तथा अनावृष्टिर्भुद्घोरा लोके द्वादशवाषिकी त्रेता और द्वापर के संधि की बात है देव संसार में बारह वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हो गई वर्षा हुई ही नहीं प्रजानाम अति वृद्धाण युगाते त्रेता विमोक्ष समये द्वापर प्रतिपादरे त्रेतायु प्राय बीत गया था द्वापर का आरंभ हो रहा था प्रजाएँ बहुत बढ़ गई थीं जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय कालसा उपस्थित हो गया नव वर्ष सहस्त्राक्ष प्रतिरोमो भगव दक्षिण मार्गम सोमृत्य लक्षण इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी बृहस्पति प्रतिलोम, अर्थात वक्री हो गया था चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था त्राभूतकूत एवा भ्रजादय नद्य संक्षिप्त तो यौ कि अंतर्गता उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया और कितनी ही नदियाँ अदृश्य हो गई शरा से सरित कूपा प्रसृणा च हतो न लक्ष्य निसर्गा बड़े बड़े सरोवर सरिताएं कूप और झरने भी उस दैव विहित अथवा स्वाभाविक अनावृष्टि से स्त्रीहीन होकर दिखाई ही नहीं देते थे उपशुष्क जलस्थायापा निवृत्त यज्ञ स्वाध्याया मंगला उच्छिन्न पृथ गो रक्षा अच्छा, निवृत्त विपणापणाम निवृत्त जोपारा विप्रण्ठ महोत्सवाम छोटे जला छोटे जलाशय सर्वथा सूख गए जलाभाव के कारण पौसले बंद हो गए भूतल पर यज्ञ और स्वाध्याय का लोप हो गया वसटकार और मांगलित उत्सवों का कहीं नाम भी नहीं रह गया खेती और गोरक्षा चौपट हो गई बाजार हाट बंद हो गए यूप और यज्ञों का आयोजन समाप्त हो गया तथा बड़े बड़े उत्सव नष्ट हो गए अस्थ संचय संकीर्णा महाभूत रवाकुलाम शून्य भोष नगराम दग्ध ग्रामा निवेश सब और हड्डियों के ढेर लग गए प्राणियों के महान आरतनाश सब और व्याप्त हो रहे थे नगर के अधिकांश भाग उजाड़ हो गए थे, तथा गांव और घर जल गए थे कुछ चो रहे परस्पर भयाचय शून्य भो स्टन्या कहीं चोरों से कहीं अस्त्र शस्त्रों से कहीं राजाओं से और कहीं क्षुधातुर मनुष्यों द्वारा उपद्रव खड़ा होने के कारण तथा तो पारस्परिक भय से भी वसुधा का बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर निर्जन बन गया था गत गतदाना वृद्ध पाल विना सिरहीना परस्पर पराहताम देवालय तथा तो मठ मंदिर सभी संस्थाएं उड़ गई थी बालक और बूढ़े मर गए थे गाय भेड़ बकरी और भैंसे प्राय समाप्त हो गई थी सुधातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे हत विप्रा हता रक्षा प्राणी संचया सर्वभूतरुत प्राय बभुवसुधा ब्राह्मण नष्ट हो गए थे रक्षक बृंद का भी विनाश हो गया था औषधियों के समूह अर्थात अनाज और फल आदि भी नष्ट हो गए थे वसुधा पर सब और समस्त प्राणियों का हाहाकार व्याप्त हो रहा था प्रतिभये धर्मे बभो छाद माना परस्परम यधे चि ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे ऋषि पर अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे विश्वा मित्रोथ भगवान महर्षि निकेतन चुदा पिगत धीमान समन्तात इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे त्यक्वा दाराश्च पुत्राश कस्में जन संसदी भक्षा भक्ष समूतरिकेतन उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष और अभक्ष में समान भाव रखते हुए विचरने लगे सकाचित परिपतन स्वपचा निवेशनम हिंसा नाम प्राण घाता एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा कपाल घटस वहा चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे कोतों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे हुए थे सोरों और की और गधों टूटी हड्डियां, कपड़े घड़े वहां सब ओर भरे दिखाई दे रहे थे मृत निर्माल्य कृत चिन्ह कुटी मठम मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे और वहीं से उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांदालों के घर सजे हुए थे चांदाणों की कुटियों और मठों को सर्प के की मालाओं से विभूजित एवं चिन्हित किया गया था बहुलम गर्दबिन खरे वाक्य कलहद भी परस्परम उस पल्ली में सब मुर्गों की कुकुहू की आवाज गुंज रही थी गधों के रेगिने की ध्वनि भी प्रतिध्वनित हो रही थी वे चांडाल आपस में झगड़ा करके कठोर वचनो द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए रहे थे। ध्वनि भेड़ देवतायत इवृतम लोह घंटा परिषकम स्वयूथ परिवारितम वहा कई देवालय थे जिनके भीतर उल्लू पक्षी की आवाज रहती थी वहां के घरों को लोहे की घंटियों से सजाया गया था और झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेरे हुए थे तत्प्रवेश बिष्टो विश्वामित्रो महि आहार्डे युक्त परम यत्न समातः उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगा, लग कर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे न निक मांस मनम फलम अंड किंचन विश्वामित्र वहां घर घर घूम घूमकर भीख मांगते मांगते फिरे परंतु कही भी उन्हें मांस फल मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त चाण्डाल पकड़े अहो यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ गया ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वही एक चांडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े सचिंतास मुनि किमे सुकृतम भवे कथम पार्थिवि यह विचार करने लगे कि किस तरह मेरा भला होगा क्या उपाय किया जाए जिससे अन्य के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु ना हो सके स दर्श मिम विमुनि चांडाल से गृहे राजन सद्य शस्त्र वही राज इतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है सचिंतमांस तदा सैन्यम कार्यमृतो मे इदानी उपायो मे विद्यते प्राणधारणे तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है आपस विम विशिष्ट समीनता प्राण रक्षार्थम कर्तव्य निश्चय आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ समान मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है है यह शास्त्र का निश्चित विधान हे धार्मिक पहले हिंद पुरुष के घर से उसे भक्ष पदार्थ की चोरी करनी चाहिए वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर में खाने को वस्तु लेनी चाहिए यदि वहाँ भी अभिष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले सोहमत्याम हरामेनाम नाम प्रतिगृहत न स्तैन्य दोषम अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांग चुरा लेता हूँ किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता है अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूँगा एताम बुद्धिम समास्था यश्वा मित्रो महाबल तस्मिप स्वचो यत्र भारत भरत नंदन ऐसा निश्चय करके महामणि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहाँ चांडाल रहा करते थे सभी निसाम चांदाल सनय रुत्था ये भगवान प्रवेश मठम जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस गए सप्त चाण्डाल अश्लेषमा पिहित परिभिन्न स्वरो प्रोवाचा प्रिय दर्शन वह चाण्डाल सोया हुआ जान पड़ता था उसकी आँखें कीचड़ से बंद सी हो गई थी परंतु वह जागता था वह देखने में बड़ा भयानक था स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था मुनि को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा घटयते सुप्ते चांडाल पकड़े जागर मिनात्रस्म हतोशी ते दारु विश्वामित तो तत्र कुल मुख सोते न करम चांडाल ने कहा अरे चांडालों के घरों में तो सब लोग सो गए हैं फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांग लेने की चेष्टा कर रहा है मैं जागता हूँ सोया नहीं हूँ मैं देखता हूँ तो मारा गया उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही तब विश्वामित्र उससे डर गए उनके मुख पर लज्जा घिर आई वे उस नीच कर्म से उद्विघ्न हो सहसा बोल उठे हम विश्वामित्रोहम युष्मान नागतम बुभुक्षिता मावधर्म सदबुद्ध यदि सम्य प्रपस्त आयुष्मान मैं विश्वामित्र हूँ भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ उत्तम बुद्धि वाले चांडाल यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध न कर। तोय प्रति तत पवित्र अंत करण वाले उस महर्षि का वह वचन सुनकर चांडाल घोरा कर अपने सैया से उठा और उनके पास चला गया सबनेत्राभ्या बहुमान उसने बड़े आदर के साथ साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां विश्वामित्र से कहा ब्रह्मण इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है आप क्या करना चाहते हैं विश्वामित्रस्तमातंगम उच परिसाम छुरे तो हम गद प्राणो हरे श्याजा विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा भाई मैं बहुत भूखा हूँ मेरे प्राण जा रहे हैं अतः मैं यह कुत्ते की जांग ले जाऊँगा छुजित कलशम समझा तो नात ह्री रसनाथिन्यम दूस्य हरे स्वामी सजाघनि भूख के मारे यह कर्म करने पर उतर आया हूँ भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती भूख ही मुझे कलंकित कर रही है अतः मैं यह कुत्ते की जाँग ले जाऊंगा औषीद अंतिम प्राणा श्रुतिर्मे नुदाम दुर्बलो नष्ट संज्ञा भक्षार भथ्या, विभर्जित मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं सुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है मैं दुबला हो गया हूँ मेरी चेतना लुप्त सी हो गई है अतः अब मुझ में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं रह गया है तो धर्मम बुद्धिया बुद्ध्यमान्या तदा बुद्धि कृता पापे हरिश्यामी स्वजाघनि मैं जानता हूं कि यह अधर्म है तो भी यह कुत्ते की जांग ले जाऊँगा मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूँ तब मैंने यह पाप कर्म करने का विचार किया है अतः कुत्ते की जांग ले जाऊँगा अग्निर्मुखम पुरोधास् देवा यथाव सर्वभ ब्रह्मा तथा माम विद्य धर्मत अग्निदेव देवताओं के मुख हैं पुरोहित हैं पवित्र रब्बे ही ग्रहण करते हैं और महान प्रभावशाली है तथा वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा अतः तुम धर्मता मुझे ब्राह्मण ही समझो तमुआच सो महर्षे वच्चत्व तथा धर्मे तब चाणाल ने उनसे कहा महर्षि मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट ना हो धर्मम तवापे विप्रे स्नुय शृंगलाम स्वाण प्रवती मनीषि तस्पयम उद्देश शरीर से ब्रह्म से मैं आपके लिए भी जो धर्म की ही बात बता रहा हूँ उसे सुनिए मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है कुत्ते के शरीर में भी उसके जांग का भाग सबसे अधम होता है नेदम सम्यक व्यवसित हर से धर्म गर्तितम चाणाल स्वस्थम अभक्ष आपने जो निश्चय किया है यह ठीक नहीं है चांडाल के धन का उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष्य पदार्थों का अपहरण धर्म के दृष्टि से अत्यंत निंदित है साधवन्यम अनुपस् तमुपाय प्राणधार लै न मांसलोभा तपसो न शान महाम महा अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूर दूसरा इच्छा सा उपाय अच्छा सा उपाय सोचिए मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए जानता विहितम धर्मम न कार्यो धर्म शंकर मास्म धर्मम परित्याक्षी तम भी धर्मभता आप शास्त्र विहित धर्म को जानते हैं अतः आपके द्वारा धर्म संकरता का प्रचार नहीं होना चाहिए धर्म का त्याग न कीजिए क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं विश्वामित्रितर सुधार महामिश भरतश्रेष्ठ नरेश्वर चांडाल के ऐसा कहने पर धुआं धुन क्षुधाओं से पीड़ित हुए सुधाते पीड़ित हुए महामिष विश्वामित्र उसे इस प्रकार उत्तर दिया निराहार्थ सुमहान मम कालोहत न्योपाय कस्मिन्णधार मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ उसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत ही हो गया किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया ये निन अभ्युवेत साध्यमान समर्थो धर्म आचरे जो भूखों मर रहा हो वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव अपने जीवन की रक्षा करे फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है ब्राह्मण भक्षा भी समय इंद्र देवता का जो पालन रूप धर्म है वही क्षत्रियों का भी हो और अग्निदेव का जो सर्वभक्षित्व नामक गुण है वह ब्राह्मणों का मेरा बल वेद रूपी अग्नि है अतः मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूंगा यथा कर्तव्य अहेल जीवित मन नो जीवन धर्ममया जैसे जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे उसे बिना अवहेला के करना चाहिए मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्म का आचरण कर सकता है सोहम जीवित मां कांशन अभक्ष भक्षण जबसे बुद्धिपूर्व त भवानु मनता इसलिए मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर इस अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है इसका तुम अनुमोदन करो बलवंत कर प्रणोश्याम शुभानि तो तपोर्याच्योतिशीव महत्म जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान अंधकार का अंधकार का नाश कर देते हैं उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा जब अपने आप को सबल कर लूँगा तब सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूँगा विश्व वा, स्वचवाच नए तत्थाधन प्राप्त होते दीर्घ नैवम नाणानृप्ति भिक्षा मन भिक्ष माते मनोसु सुजान चाण्डाल ने कहा मुले इसे खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं प्राप्त कर सकता न तो ऐसे प्राण शक्ति प्राप्त होती है और न अमृत के समान तृप्ति ही होती है अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगिए कुत्ते का मांस खाने की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए कुत्ता द्विजों के लिए है न विश्वामित्रतम अगतिर निराश समान से चास्म्र मधु मंडे विश्वामित्र बोले सपाक सारे देश में अकाल पड़ा है अतः दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा यह मेरी दृढ़ मान्यता है मेरे पास धन नहीं है कि मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूँ इधर भूख से मेरा बुरा हाल है मैं निराश्रय तथा निराश हूँ समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस में ही सर भोजन का आनंद भली भांति प्राप्त होगा स्वचुआ वाच पंच पंच नखा ब्रह्म यथा ब्रह्म क्षत्र ते मा भक्षे चाण्डल ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए पांच नखों वाले पांच प्रकार के प्राणी आपात काल में भक्ष बताए गए हैं यदि आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो अभक्ष्य पदार्थ की ओर मन ले विश्वामित्र अगस्ते न ले जाए विश्वामित्रगस्तु भक्सुजाघ नि विश्वामित्र बोले भूखे हुए महर्षि अगस्त ने वातापी नामक असुर को खा लिया था मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ अतः यह कुत्ते की जांग अवश्य खाऊंगा भिक्षा हर काम सजांग चानल ने कहा मुझे आप दूसरी भिक्षा ले आइए। इसे ग्रहण करना आपके लिए उचित नहीं है आपकी इच्छा हो तो यह कुत्ते की जाँ ले जाइए परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको इसका भक्षण नहीं करना चाहिए विश्वामित्रवाच श्रिष्टा वय कारणम धर्म ए तदवृत्तम अनुवर्त पराम्यास नाम भक्याम बंडे सुजाघनि विश्वामित्र बोले शिष्टपुरुष ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण है मैं उन्हीं के आचरण का अनुसरण करता हूँ अतः इस कुत्ते की जांग को मैं पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूँ सपचुवाचन असताज समाचण न चर्म सनातन न कार्य ना कार्य कार्य वही भाचले न शुभम चांडाल ने कहा किसी असाधु पुरुष ने यदि कोई अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना जाएगा अतः आप यहां न करने योग्य कर्म न कीजिए कोई बहाना लेकर पाप करने पर उतारू न हो जाएं विश्वामित्र वाच न ना पाचकम नाव अतमृसे सरकर्तुल मृगौ मंडे तस्मा तस्माद् भोक्षे घनि विश्वामित्र बोले कोई श्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो पातक को अथवा जिनका निंदा की गई हो कुत्ते और मृग दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान है अतः मैं यह कुत्ते की जांग अवश्य खाऊंगा तेन स्वचुआत सब धर्मो सर्वे रूपा गुरवो हि रक्षां चांडाल ने कहा महर्षि अगस्त ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जानकर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण भक्षण रूप कार्य किया था अर्थात उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता, अतः महर्षि का यह कार्य धर्म ही था धर्म वही है जिसमें लेस मात्र भी पाप ना हो ब्राह्मण गुरुजन है अतः सभी उपायों से उनकी एवं उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए मित्र आत्मा प्रियस्य पुज्यतम विश्वामित्रवाच मित्र चलो धर्त निशंसादृषाणिभे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वह कार्य किया था तो भी मैं मित्र की रक्षा के लिए उसे करूँगा यह ब्राह्मण का शरीर मेरा मित्र ही है यही जगत में मेरे लिए परम प्रिय और आदरणीय है इसी को जीवित रखने के लिए मैं यह कुत्ते की जांग ले जाना चाहता हूँ अतः ऐसे निस्ंत कर्मों से मुझे तनिक भी भय नहीं होता राजीवित सत्यक्षे क्वचिकुविहन प्रियस्व काम सहित सुद चाण्डाल ने कहा विद्वन्न अच्छे पुरुष अपने प्राणों का परत्याग भले ही कर दे परंतु वे कभी अभक्ष्य भक्षण का विचार नहीं करते हैं इसी से वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं अतः आप भी भूख के साथ ही उपवास द्वारा ही अपने मन कामना की पूर्ति कीजिए विश्वामित्र वाच स्थाने भवि संशय प्रेत्य भाव निशंशय भय विनाशः अहम् पुनर्वृत नृत्य सहात्मा मूलमृक्षम भक्षे श्याम न भक्ष्य विश्वामित्र बोले यदि उपवास करके आग प्राण दे दिया जाए तो मरने के बाद भय क्या होगा यह संशयुक्त बात है परंतु ऐसा करने से पुण्य कर्मों का चिंतन होगा इसमें संशय नहीं है क्योंकि शरीर ही धर्माचरण का मूल है अतः मैं जीवन धारण के लिए जीवन रक्षा के पश्चात फिर प्रतिदिन व्रत एवं श्रम दम आदि में तत्पर रहकर तो श्री भगवान धर्म के मूलभूत शरीर की ही रक्षा करने करना आवश्यक है अतः मैं इस अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करूंगा बुद्ध्यात्म के व्यक्तमस्ते त्रिपुण्य मोहात्मक यथा सभक्षे यद्यप्येतन संथयात्मा चराबे ना हम भविष्या यथात यह कुत्ते का मांस भक्षण दो प्रकार से हो सकता है एक शुद्ध और विचारपूर्ण पूर्ण यथा तथा तो दूसरा अज्ञान एवं आसक्तिपूर्वक बुद्धि एवं विचार द्वारा सोचकर धर्म के मूल तथा तो ज्ञान प्राप्ति के साधनभूत शरीर की रक्षा में पुण्य है यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है इसी तरह मोह एवं आसक्तिपूर्वक उस कार्य में प्रवृत्त होने से दोष का होना भी स्पष्ट ही है यद्यपि मैं मन में संशय लेकर यह कार्य करने जा रहा हूँ तथापि मेरा विश्वास है कि मैं इस मांस को खाकर तुम्हारे जैसा चांडाल नहीं बन जाऊँगा तपस्या अच्छा द्वारा इसके दोष का मार्जन कर लूँगा गोपनीयम इति मे स्वचुवाच गोपनीय उपालभे उपाल ने कहा यह कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है इससे आपको बचना चाहिए यह मेरा निश्चित विचार है इसलिए मैं महान पापी और ब्राह्मण मेतर होने पर भी आपको बारंबार उल्हना दे रहा हूँ अवश्य यह धर्म का उपदेश करना मेरे लिए धर्मता धूर्तता पूर्ण चेष्टा ही है विश्वामित्रुवाच पिबंते वो दावो मंडुके सो धर्मेशमा प्रशंसक विश्वामित्र बोड़े मेढकों के टर टर करते रहने पर भी गौवे जलाशयों में जल पीती ही है वैसे ही तुम्हारे मन करने पर भी मैं तो मना करने पर भी मैं तो यह अभक्ष भक्षण करूँगा ही तुम्हारे धर्मोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है अतः तुम अपनी प्रशंसा करने वाले न बनो सपचुआच स्रोहित सुहृदृत्म भूत कृपा तयिद आधस्व मालो भात पातकृता चाण्डाल ने कहा ब्राह्मण मैं तो आपका हितय से बनकर ही यह धर्माचरण की सलाह दे रहा हूँ क्योंकि आप पर मुझे दया आ रही है यह जो कल्याण की बात बता रहा हूँ इसे आप ग्रहण करें पाप न करें विश्वामित्रवाच सुमे तम तो सुखे पदों मुद्धर जाने हम धर्म तोत्मार स्त्री जम जाघनिम विश्वामित्र बोले भैया यदि तुम तो मेरे हितैसी सुहृद हो और मुझे सुख देना चाहते हो तो इस विपत्ति में मेरा उद्धार करो मैं अपने धर्म को जानता हूँ तुम तो यह कुत्ते की जांग मुझे दे दो स्वचुआच नै वो सहेतो दातुमेताम नोपेक्षित्रियमाण समम उभ पापलोकावलिप्त दाता चाहम ब्राह्मण स्व प्रतीक्षण चांदान ने कहा ब्रह्मण्ड मैं यह अभक्ष्य वस्तु आपको नहीं दे सकता और मेरे इस अन्न का आपके द्वारा अपहरण हो इसकी अपेक्षा भी नहीं कर सकता इसे देने वाला मैं और देने वाला आप ब्राह्मण दोनों ही पाप लिप्त होकर नरक में पड़ेंगे विश्वामित्रवाच अद्याहम ए तजनम कर्म कर महापवित्रम सपुतात्मा धर्म एवाभिपत्ये यदि तो जी। मैं जीवित तय तो परम पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूंगा इससे मेरे तन मन पवित्र हो जाएंगे और मैं धर्म का ही फल प्राप्त करूंगा जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राण देना इन दोनों में कौन बड़ा है यह मुझे बताइए स्वचुआत्म साक्षे कुलधानात्रुस्थितोषाद मृत स्व मंडे तस्तर्जनी शांडांग ने कहा किस कुल के लिए कौन सा कार्य धर्म है इस विषय में यह आत्मा ही साक्षी है इस अभक्ष भक्षण में जो पाप है उसे आप भी जानते हैं मेरी समझ में जो कुत्ते के मांस को भक्षणी बताकर उसका आदर करे उसके लिए इस संसार में कुछ भी त्याग नहीं है विश्वामित्रवाच उपादाने खादने चास्ते तो सहकाराते निमंत्रापवाद नित्य अत्रपवादाच्यो अभक्ष क्रिया यीय विश्वामित्र भोले चांडाल मैं इसे मानता हूँ कि तुमसे दान लेने और इस अभक्ष्य वस्तु को खाने में दोष है फिर भी जहाँ न खाने में से प्राण जाने की संभावना हो वहाँ के लिए शास्त्रों में सदा ही अपवाद वचन मिलते हैं जिसमें हिंसा और असत्य का तो दोष है ही नहीं लेस मात्र निंदारु दोष है प्राण जाने के अवसरों पर भी जो अभक्ष भक्षण का निषेध ही करने वाले वचन हैं तो गुरुतर अथवा आदरणीय नहीं है स्वचुआच ये तो खातने ते वेद कारण नार्य धर्म तस्मा भक्षे भक्षणे वा दिवेन्द्र दोसम न पशा यथेदम चांडाल ने कहा द्विजेंद्र यदि इस अभक्ष्य वस्तु को खाने में आपके लिए यह प्राण रक्षा रक्षारूप हेतु ही प्रधान है तब तो आपके मत में न वेद प्रमाण है और न श्रेष्ठ पुरुषों का आचार धर्म ही अतः मैं आपके लिए भक्ष्य वस्तु के अभक्षण में अथवा अभक्ष्य वस्तु के भक्षण में कोई दोष नहीं देख रहा हूँ जैसा कि यहाँ आपका इस मांस के लिए यह महान आग्रह देखा जाता है विश्वामित्रवाच पापं नैवातिपम भक्षमाणस्थराम तुप्वा पथतीत शब्द अन्योन्न कार्या तथा न पापमात्रे नश्वामित्र बोले अखाद्य वस्तु खाने वाले को ब्रह्महत्या आदि के समान महान पातक लगता हो ऐसा कोई शास्त्री वचन देखने में नहीं आता हाँ शराब पीकर ब्राह्मण पतित हो जाता है ऐसा शास्त्र वाक्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है सुरापान अवश्य व्याज है जैसे दूसरे दूसरे कर्म निषिद्ध है, वैसा ही अभक्ष भक्षण भी है आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं होता स्वपचुआच अस्थान तो तद्द्वान्वाधते साधुवृत्त स्वाम पुनर्जो लभते विसंगात तेना पिदंड सहित चाण्डल ने कहा जो अयोग्य स्थान से अनुचित कर्म से तथा निंदित पुरुष से कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाहता है उस विद्वान को उसका सदाचार ही वैसा करने से रोकता है अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने के कारण स्वयं ही ऐसे निंद कर्म से दूर रहना चाहिए परंतु जो बारंबार अत्यंत आग्रह करके कुत्ते का मांस ग्रहण कर रहा है उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं है भीष्म महातंग कौशिकम तदा विश्वामित्रो जहा कृत बुद्धि स्वजांग कहते हैं युधि ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे अतः कुत्ते की जांग ले ही गए तथो जग्राह स स्वांगम जीवित थे महाभरी बने भोग तुम जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुन ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया अस्ताअस्थ्य बुद्धिभवन विधिनाहम सजाघ नि भक्ष यथा कामम पूर्वम इतने में ही उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के स्मांस को विधिपूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूँगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छा अनुसार उसे खाऊंगा तथोग्निमुपसृृत्या ब्राह्मणेन विधिना मुनि ऐद्राग्ने नधिना चरुण सृप य ऐसा सोचकर कर मुनि ने वे रोक्त भी देते अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य थे स्वयं ही भी चरुपा कर भारत आहु य देवान इंद्र दिन भागम भागम विधि क्रमा भरत फिर उन्होंने देव कर्म और कर्म आरंभ किया इंद्र आदि देवताओं का आवाहन करके उनके लिए क्रमशः विधि पूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया ए तस्वे तो प्रवर प्रव वर्ष सन्जीवयन प्रजा सर्वा जनया इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया विश्वामित्रोपे भगवान तपसा दग्ध किल काल महता सिम अवाप परमाुता भगवान विश्वामित्र भी दीर्घ काल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे अतः उन्हें अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई स संहृत्य तत्कर्म अनास्वाद्य तदवी तोषयामा सह पितृश द्विजतम उन द्विश्रेष्ठ मुनि ने वह कर्म समाप्त करके उस हविष्य का आस्वादन किए बिना ही देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया और उन्ही की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उसके द्वारा जीवन की रक्षा की एवं विद्वान दीनात्मान व्यसनो जिजि विष हो सर्वोपापा यज्ञ दीनम आत्मानम उधरेन् राजन इस प्रकार संकट में पड़कर जीवन की रक्षा करने वाले विद्वान पुरुष को दीनचित्त न होकर कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए और सभी उपायों से अपने आप का आपातकाल में परिस्थिति से उधार करना चाहिए एक तम बुद्धिम समास्था जीवित सदा भवे जीवन पुण्य मापनोहते पुरुषो भद्रमस्तुते इस बुद्धि का सहारा लेकर शराम जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता और कल्याण का भागी होता है तस्मात्तेदुषा धर्मा धर्म बुद्धिमानी लोकन वर्तव्यम कृतात्मना अतः कुंती नंदन अपने मन को वश में रखने वाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इस जगत में धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपने ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर यथा योग्य वर्ताव करें ये स्त्री महाभारत शांति पर्वण आपद धर्म परमढ़ विश्वामित्र स्वद संवाद एक सततमो तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में विश्वामित्र और चांडाल का संवाद विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ